आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का तया दिल से स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ है जुगल शर्मा जो इंडोर ऐसी बिलोंग करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लाभा टेक्नोलॉजीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफी अच्छा इनका अनुभव है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो आइए इस क्षेत्र में क्या क्या हमारे जीवन में हम किस तरह के करियर बना सकते हैं वो सारी बातें तो सुनेंगे ही लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से जुगल शर्मा का बहुत बहुत ताए दिल से स्वागत करता थैंक्स फॉर माई वेलकम मेरा नाम जुगल शर्मा है मैं इंदौर से हूँ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मेरी कंपनी है लाभा टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए मेरी एक छोटी सी फैमिली है मेरी वाइफ है मैं हूँ मेरे मम्मी और पापा हम लोग चार लोग इंदौर में ही रहते हैं मेरी वाइफ भी मेरे साथ मेरे बिजनेस में हेल्प करती है मेरे फादर्स कंस्ट्रक्शन में है उन लोगों का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मैं भी थोड़ा बहुत उनके बिजनेस में हेल्प करता हूँ और मेन मेरा बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी है और मेरी कंपनी में सात या आठ लोग इंप्लॉयज़ हैं और हम लोग आउटसोर्सिंग बिजनेस भी करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स यूएस के हैं इंडियंस प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं मेन हमारा बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट वेबसाइट डिजाइनिंग और बिजनेस को प्रमोशन देना है तो जुगल शर्मा जी मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो यूथ है 10वीं, 12वीं करने के बाद किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में अगर काम करना चाहें अपना करियर बनाना चाहें तो उनको किस तरह से स्टेप्स लेने होंगे बारहवीं के बाद क्योंकि एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर ट्वेल्थ के एग्जाम पूरा हो जाते हैं या तो उनको डिग्री कोर्सेस के लिए जाना पड़ता है या टेक्निकल कोर्सेज के लिए जाना पड़ता है वहाँ पर उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने से मेरा क्या करियर बन सकता है हम बताइए और इस क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश देखिए स्टूडेंट्स अगर आपने टेंथ पास किया है और टेंथ पास करने के बाद अगर आपको आई फील्ड में जाना है तो आपको ट्वेल्थ पी के थ्रू पास आउट करना होता है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का पार्ट लेकर आपको ट्वेल्थ पास करना होता है और अच्छे मार्किंग लेने होते हैं अबो 75 परसेंट अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो आप आईटी फील्ड में टच में नहीं आ सकते हैं आप आई फील्ड में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पढ़ाई करनी होती है उसके बाद अच्छे नंबरों से पास होकर आपको बी करना होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन ये एक बैचलर डिग्री होती है जो कि कंप्यूटर पार्ट की होती है इसमें आपको तीन या चार साल का अलग अलग कोर्सेज होते हैं उस बैचलर डिग्री के बाद आपको एक मास्टर डिग्री करना होती है जिसको हम एम कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिग्री लेने के बाद आप पूरी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं थियोरिटिकली पढ़ाई करके इसके बाद जब आप एक साल का कहीं भी किसी भी कंपनी में प्रैक्टिस या फिर ट्रेनिंग टाइप का कुछ कर सकते हैं जिससे आप पूरा पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और दूसरे जो पार्ट हमारे होते हैं जो सॉफ्टवेयर फील्ड के होते हैं वो सब सीखने के लिए इस कोर्स को करने के बाद ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी भी मल्टी कंपनी में अच्छा सा पैकेज लेके अच्छा सा जॉब कर सकते हैं आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप बाहर विदेशों में भी नौकरी अच्छी तरह कर सकते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई लिमिट नहीं है इनकम की क्योंकि यहाँ नो लिमिट फॉर इनकम होता है यहाँ आप दस हजार से लेकर करोड़ों तक की इनकम कर सकते हैं अच्छा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए किस तरह की मेहनत ज्यादा लगती है और किस जगह पे ज्यादा मेहनत है देखिये इसमें थ्योरिटिकली पढ़ाई के बजाय अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से लेना होता है की अपने थाट्स अच्छे हों अपना लॉजिक क्रिएशन अच्छा हो ये लॉजिक पार्ट अच्छा होना चाहिए जिसमें लॉजिक अच्छे क्रिएट कर सके क्योंकि डेवलपमेंट फील्ड में ये होता है लॉजिक जिसके क्लियर होते हैं उसका दिमाग कुछ अलग वे में चलता है और सॉफ्टवेयर फील्ड में थ्योरिटिकली पढ़ाई बहुत कम यूज में आती है लॉजिक्स ज्यादा काम में आते हैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें लॉजिक ही मेन चीज होती है कि सॉफ्टवेयर को कितना फ्लेक्सीबल कितना यूजर फ्रेंडली हम बना सकते हैं कितने अच्छे हमारे लॉजिक्स हैं तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए जैसे आपने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है तो आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह का आपने डेवलपमेंट शुरुआत में किया और जहाँ से आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत इजी है कोई सॉफ्टवेयर का कोई चीज़ आपने किया हो प्रैक्टिस में लाया हो कि हम लोगों ने कई तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं एक बार हमारे साथ ये हुआ था कि एक कंपनी है इंदौर की जो कि यू से अपने क्लाइंट्स से फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी बिजनेस जो होता है उनका एक एसोसिएशन है वो लोग फॉरन्स के जितने फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स अपने एसोसिएशन में लेते हैं वाया इंटरनेट क्योंकि विदेश से इतने सारे देशों से एक साथ इमेजेस लेना पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किया है कि वो सारे लोग अपना नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर डाल के एक सबमिशन चार्जेस होता है उनका माइनर वो लेके अपने सारे फोटोग्राफ्स कैटेगरी वाइज लाइक कुछ सेक्शन्स उन्होंने बनाए थे चार या पाँच सेक्शन वर्ल्ड वाइड नेचर और अदर फोटोग्राफ्स में वो सारे फोटोग्राफ्स अपने नाम के साथ अपलोड करके उस साइट पर डालते हैं ठीक है यहाँ इंडिया में कुछ जज़ेस होते हैं वो जजेस उन इमेजेस को देखते हैं और उन इमेजेस पे जजिंग करते हैं जस्ट लाइक मार्किंग करते हैं लाइक आपने दस फोटोग्राफ्स दिए तो दस फोटोग्राफ्स में कौन सा फोटोग्राफ्स किस रैंक में है कितना अच्छा है उन फोटोग्राफर्स को फिर वो अवार्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये उनके लिए बहुत टफ काम था दो साल से इस सॉफ्टवेयर को बना के उनको हमने बहुत ईजी दिया है और अभी तक वो कॉरियर के थ्रू या फिर ई के थ्रू ये सारी इमेजेस एक्सेप्ट करते थे ये उनके लिए बहुत टफ टास्क था और जजिंग वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे जजिंग वो मैन्युअली पेपर पे प्रोवाइड करते थे तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के उनको पूरा इजी कर दिया है टोटल फिफ्टीन डेज में पूरा सॉफ्टवेयर रन करके वो जजिंग प्रोवाइड कर देते हैं इसके पहले उनके पास तीन महीने का टाइम लगता था उनको जो कि हमने मैगजिमम फिफ्टीन डेज में उनका तीन महीने का पूरा काम कर दिया तो ये जो वेब पब्लिशिंग आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है इसको कितना टाइम आपको लगा बनाने में इसमें हमको अप्रॉक्स थर्टी टू फोर्टी डेज लगे और पांच दिन इसमें टेस्टिंग के लाइक आप मान सकते हैं मैक्सिमम फोर्टी तो फाइव टू फिफ्टी डेज पूरा टास्क कम हमको कम्पलीट करने में लगता है सॉफ्टवेयर का ये रहता है सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको टेस्टिंग करना होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको टेस्ट किए बिना पूरा कम्प्लीट नहीं मानते फॉल्ट उसमें होती कुछ मिस्टेक्स जो होती है जो डेवलपर के थ्रू हो जाती है या कुछ करेक्शन होते हैं तो चार या पांच दिन एक माइनर सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग के लिए लगता है करना जरूरी होता है उसके बाद एक फाइनल मोड पर हम उसको रन करते हैं तो वो डेमो पे आप देखते होंगे नहीं वो हम ऑनलाइन भी, भी टेस्ट कर सकते हैं या डेमो भी टेस्ट कर सकते हैं दोनों दोनों मैथड होती है दोनों हो लिए। हो सकते हैं। जो हमें फ्लेक्जीबल हो तो देखा आपने कि किस तरह से सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं और इसमें करियर आपको बनाना हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती ये सारी बातें हम अभी जुगल शर्मा जी से सुन रहे हैं और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि इसमें कितना पैसे वगैरह लगते हैं ये कोर्स करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इकोनॉमिकली कॉस्ट कैसे आप बता सकते हैं या फिर जो प्रोफेशनली कॉस्ट है वो थोड़ा सा हायर जो रेगुलर कोर्सेस है उसके बारे में तो स्कूल तक का तो एक जो चार्जेस होता है वो सबको पता ही होता है स्कूल फीस जो होती है इसके बाद जो आपको BCA में चार्जेस होते हैं वो आपका पर सेमेस्टर ट्वेंटी से स्टार्ट होता है एक नॉमिनल एवरेज रेट जो होता है एक सेमेस्टर का आपको बीस हजार रुपये लगता है BCA में छ सेमेस्टर होते हैं और एम में चार सेमेस्टर होते हैं तो BCA में जो बीस का पर सेमेस्टर चार्ज लगता है तो उसके इंटू हम सिक्स करें तो डेढ़ लाख के अप्रोक्स हम मान लें ट्यूशन फीस के साथ में तो डेढ़ लाख के आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है और इसी के मास्टर डिग्री में चार्जेस होता है तो ढाई से तीन लाख रुपए में आप पूरा ये मास्टर फील्ड तक पहुंच सकते हैं इसके लिए आपको तीन और दो साल मतलब बैचलर और मास्टर डिग्री कम्प्लीट करने बारहवीं के बाद आपको पूरा साल लगेगा उसमें और पाँच साल के बाद आपका जो है एक करियर ऑप्शन बना ये आज की डेट में बेस्ट फील्ड आई ही है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है काम की और इनकम की कई सारे इसमें पार्ट होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आपका अगर क्रिएटिव माइंड है डिजाइनिंग बेड दिमाग ज्यादा चलता है तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग चूज कर सकते हैं अगर लॉजिकल माइंड अगर अच्छा चलता है तो आप उसको सॉफ्टवेयर फील्ड में ले जा सकते हैं डेवलपमेंट फील्ड में अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जुगल शर्मा जी जैसे कि इस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे मेरे कल से सात आठ साल तो हो गए होंगे आप पांच साल हो गए पांच साल हो गए इस फील्ड में काम करते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बताइए जिसमें आपको बहुत टफ लगा हो जहां पर आपको लगा एक साल या छह महीना जो है वर्किंग प्लेस बहुत हार्ड लग रहा होगा या तनावग्रस्त होगा फिर वो कैसे आपको रिलीफ मिला आपको देखिए सॉफ्टवेयर फील्ड में ऐसा कुछ तो नहीं होता है बट हाँ शुरू शुरू में आपके अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट होती शुरू शुरू में ऐसा होता है कि दो तीन महीने आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है ये है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ज्यादातर रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस पर्सन की होती है और जिनके लॉजिक्स क्लियर हो उन की रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रेशर्स को प्रायरिटी पहले नहीं दी जाती है तो अगर प्रेशर है आप तो थोड़े दिन आप खुद प्रैक्टिस करके तीन चार महीने अपने लॉजिक्स क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड को थोड़ा और डेवलप खुद डेवलप कर, सकते कर सकते हैं उसके बाद आपको परेशानी नहीं आती एक बार जॉब मिलने के बाद सॉफ्टवेयर फील्ड में कोई पीछे नहीं जा सकता नहीं। उसको चांसेस बहुत अच्छे मिलते जाते हैं तो ऐसा कुछ तो मुझे अभी तक फील हुआ नहीं है तो ऐसा नहीं, नहीं होता है मोस्टली सॉफ्टवेयर फील्ड में बेरोजगार बहुत कम होते हैं क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी फील्ड में है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फील्ड में जो बी के लोग होते हैं एम सी होते हैं सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वहीं होती है तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हमारे युवा साथी जो भी सुनने वाले करना चाहेंगे तो पाँच साल अगर वो अपना व्यवस्थित इस फील्ड में काम करते हैं या मेहनत करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है एक लाइफ सेटल हो जाता है उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में तो चलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सगी आगे और भी बातें इसी तरह का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बातें हम करेंगे जुगल शर्मा से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन नाइनटी पर सुनते रहो मस्कराते रहो Eh hey, hey.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 सौतारे चंगमक सारे हर तारा है शरारा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 हम और को छोड़ित तो, सबसे ही मोड़े तो तनहार न जाएं ते को, हम कहीं क्यों ना बन मिलके हम धारा धारा <laughs> तारा झगमक सारे हर तारा है शरारा संभाले धरती सोना ही उगाए जो गोवाल कई पाले दूध की नदी बहाए जो लोहार लोहठा ले हर औजार डल जाए मिट्टी जो कुम्हार उठा मिट्टी प्याला बन जाए सब ये रूप है मेहनत के कुछ करने की चाहत के किसी का किसी से कोई पैर नहीं सबके एक ही सब में है सोचो तो सब अपने है कोई भी किसी से यहाँ बैर नहीं सीधी बात है समझो यार <laughs> साथ में जो है रात में वो तो चकमकाया आसमान सारा तारे, दो तारे, तारे, तारे, सारे तारे शरारा। ये तारा वो तारा हर तारा ये तारा वो तारा, हर तारा। ये तारा वो तारा है तारा देखो जिसे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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं जुगल शर्मा जी से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इंदौर से बिलोंग करते हैं और लाभा टेक्नोलॉजीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं पांच छः सालों से और आइए बात करते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेस के बारे में हमें बताइए शॉर्ट टर्म्स कोर्सेस में आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं ये कोर्स करने के लिए आपको चार से पाँच महीने का टाइम देना होता है इसमें आपको दो तीन सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करने होते हैं लाइक फोटोशॉप कोरल ड्रॉ और कुछ डिज़ाइनिंग टूल्स होते हैं जो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट और रेडी टूल्स में मिलते हैं वो अगर आप सीख लेते हैं तो वेबसाइट डेवलपर सॉरी वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर की आज की डेट में बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि छोटी से बड़ी कंपनी की एक प्रायरिटी होती है वेबसाइट डिज़ाइन करवाना तो में एक ए सी करके होता है उससे हम एक्सीओ expert भी बोलते हैं SEO expert means होता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट जो कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो वो वेबसाइट अभी अगर प्रमोट नहीं होती है तो वो यूजलेस होती है विदाउट प्रमोशन कोई वेबसाइट आपको बिजनेस नहीं दे सकती तो SEO सी एक्सपर्ट का ये काम होता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सर्च इंजन टूल्स लाइक गूगल हुआ याहू हुआ रेडिफ हुआ इन पे रैंक पे लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन एक्सपर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है बहुत बड़ा योगदान होता है उसके थ्रू हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट है और कस्टमर नहीं है तो वो वेबसाइट आपके लिए यूजलेस होती है अगर वेबसाइट है वो प्रमोटेड है तो आपको उसके थ्रू बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस दे सकते हैं तो ये एक पार्ट होता है ए एक्सपर्ट बनने का इसके कोर्स के लिए आपको तीन महीने देना होता है तो तीन महीने का ये कोर्स करके आप बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ ले सकते हैं ये बारहवीं के बाद हो सकता है इसमें कोई लिमिट नहीं इसमें सिर्फ आपको इंटरनेट का नॉलेज रखना चाहिए और इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो इंटरनेट और इंग्लिश का नॉलेज लेके आप ट्वेल्थ के बाद भी ये चीज कर सकते हैं अच्छा ये शॉर्ट टर्म कोर्स चलाता है इसके लिए आपको बी और एम करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है इसके अलावा और क्या कोर्सेस है इसके अलावा वेबसाइट डिजाइनर का है जिसके लिए भी आपको एमसीए करना जरूरी नहीं होता है एमसीए की रिक्वायरमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनने के लिए होती है डिज़ाइनिंग अच्छा। का छः महीने का पाँच महीने का कोर्स आप करके इंटरनेट टूल्स वगैरह थोड़ा सीख के ये चीज़ें आप वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं उसमें भी आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिल सकता है और लॉन्ग टर्म कोर्सेज में किस तरह की लॉन्ग टर्म कोर्सेज में आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको डिग्री लेना जरूरी होती है अदरवाइज आप ये काम अच्छे से नहीं कर सकते कर दो तो सकते हैं बट अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं कर सकते दूसरे क्या ऑप्शन हो सकते हैं जो आई क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो दूसरे काफी सारे ऑप्शन है लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है और डेटा कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस क्रिएटर का होता है सारे बहुत सारे फील्ड्स हैं क्योंकि आईटी में कोर्सेज बहुत सारे होते हैं वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है अगर आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं लाइक आपका इंटरेस्ट डेटा still, डेटा ऑपरेटिंग में है तो आप डेटा ऑपरेटर बन सकते हैं डिजाइनिंग में है तो डिज़ाइनर बन सकते हैं और मार्केटिंग में है तो आप ए एक्सपर्ट बन सकते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किस में है अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं हट के एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे इंटरनेट पे लोग सर्फिंग करते हैं काफ़ी लोग जो है नॉलेज के लिए बैठते हैं कोई लोग फिल्म देखते हैं कोई लोग बिजनेस के सिलसिले में भी उससे जुड़ते हैं तो इंटरनेट पे बिजनेस कैसे होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कैसे होता है और उसमें जो फेक चीज़ें होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सभी लिसनर्स को बताइए ताकि वो इंटरनेट यूज़ करते वक्त सावधान रहें और अपना टाइम बर्बाद न करते हुए जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर सकें देखिए आजकल जो यूथ वगैरह जो है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए स्कूल के स्टूडेंट्स हुए वो लोग फेसबुक हुआ ट्विटर्स हुआ या लिंकडिन हुआ इस टाइप की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करने के लिए हमारे कई बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी हैं इसमें आज की डेट में लॉस ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है तो हम लोग अगर इसको यूज़ करते हैं अगर कोई प्रोफेशनल फेसबुक यूज़ करता है तो जितने लिंक हैं उस साइट पर जितने हमारे कनेक्शन हैं जितने हमारे फ्रेंडलिस्ट हैं उनको हमारा बिज़नेस प्रमोट करके उनके थ्रू हम बिजनेस ले सकते हैं जो कि हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स भी ये काम कर सकते हैं अपना नेटवर्क अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करें अच्छा अच्छा ज्ञान वहाँ से ले सकते हैं और कुछ गलत ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम कभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ से हम गलत चीज़ें सीखते हैं और उससे हमारा नुकसान ही होता है कई जगह होता है कि हमारे मेल बॉक्स में कई बार फिशिंग्स मेल्स आती हैं फ़िशिंग्स मेल्स मतलब जिन मेल्स में आपके अकाउंट नंबर आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती है तो ऐसी मेल्स को आप तुरंत डिलीट कर दें ऐसी मेल्स का रिप्लाई कभी ना करें क्योंकि वो मेल्स हमें कभी ना कभी नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं ये इस टाइप की मेल्स बाहर से आती हैं जो कि हमारे कंट्री से नहीं होती तो बाहर की कंट्री के लोग हमारा पर्सनल डेटा यूज़ करके उसका मिसयूज कर सकते हैं तो कृपया आप इन सारी चीज़ों से बचें दूसरा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जुगल किशोर जी जुगल शर्मा जी यहाँ पर वो जैसे कि बिज़नेस के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं उसमें जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे और अपना ईमेल भी चेक करते रहेंगे तुरंत साइट से वगैरह इधर से कुछ ना कुछ आता है कि ऑनलाइन बिजनेस हो तो इसके बारे में क्या आपका विचार है कि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है कई का, सारी एडवर्टाइज साइट्स हमने देखी होगी या गूगल पे देखा होगा आपने रेडिफ पे इस टाइप के एडवर्टाइज होते हैं कि ये यहाँ पर आप सबमिशन करेंगे तो आपको मंथली इतना चार्जेस हम लोग देंगे थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड इस टाइप का एक बल्क अमाउंट वो लोग दिखाते हैं ये लोग लालच देते हैं आपको कुछ छोटा सा अमाउंट सबमिट करने के लिए और वहाँ से आपको एक बड़ा बड़ा अमाउंट इनकम दिखाने के लिए ये इनकम आपको डॉलर में भी दिखा सकते हैं पाउंड में भी और कई करेंसीज में होता है तो ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि आप लोग एक छोटा सा अमाउंट सबमिट करके वो एक बड़ा अमाउंट का लालच दें कुछ डिपॉजिट भी करवाते हैं तो आपने न्यूज़पेपर में कहीं में पढ़ाई होगा कि ये लोग सारे फ्रॉड होते हैं तो ऐसी मेल्स या ऐसे एडवाइज़ को इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा है और कई बार हमारे मेलबॉक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो इनकम सोर्स हो जाएगा बैठे बैठे घर बैठे आप कमाइए ऐसे भी एड्स आते हैं तो ये ऐसे ऐड्स बिल्कुल फ्रॉड ही होते हैं 99 परसेंट फ्रॉड हम कह सकते हैं उसको कोई एक भी आई थिंक सो कि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने नहीं देखा होगा कि उस व्यक्ति को रिटर्न मिला हो अगर उसने दस हज़ार जमा किए हो तो उसको तीस हज़ार भी मिले हो ऐसे एडवर्टाइज हमने देखे होंगे कि आप एक हज़ार जमा करके तीन हज़ार लें या दस हज़ार जमा करके तीन हज़ार लें ऐसा कुछ नहीं होता ये सब लोग फ्रॉड ही होते हैं तो आप ऐसे मेल्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट ऐसे किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन हो तो उसको इग्नोर ही करें उस पर कभी ध्यान ना दें जुगल शर्मा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर किया और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी सारी अच्छी जानकारी मुझे लगता है कि और कोई नहीं दे सकता आपके सिवा क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और आपका जॉब ही ये है कि लोगों को प्रमोट करना बिज़नेस प्रमोट करना और इंटरनेट से आपका ताल्लुका है और वेब डिज़ाइनिंग में आपने नए सॉफ़्टवेयर भी बना के कंपनीज़ को दिए हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें किस तरह से हमारा अपग्रेडेशन हमको करना हो सॉफ्टवेयर फील्ड में या हमको थोड़ा सा इनकम सोर्स बढ़ाना हो तो इसमें क्या कर सकते हैं देखिए इसमें आपको अपग्रेडेशन अगर करना है तो इंटरनेट के थ्रू नई नई जानकारियां आपको मिलती हैं आपके खुद को अपग्रेड करना है आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो इंटरनेट पे आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं वहाँ कोई चार्जेस नहीं देना होता है आपने अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखी है और कुछ टाइम बात नई टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी डाउन जाती है या फिर ओल्ड हो जाती है तो आप उसी से अपग्रेडेड मॉडल अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और नई जानकारी लेके आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं इस क्षेत्र में मना आगे बढ़ने के लिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए आपका टोटल माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपकी सोच कैसे होना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा अगर डिफाइन करेंगे तो हमारे जो यूथ हैं वो समझ जाएँगे कि ये ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप ये कर सकते हैं देखिए यहाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास आप माना खुद को कैसे डिसाइड करें कि मुझे यही यही फील्ड में काम करना है देखिए ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपने वो फील्ड चुनी है तो वो आपके लिए आगे जाके तकलीफ देती है नहीं जैसे मैं हूँ मुझे लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है okay. लेकिन उसके लिए मेरी अंदर की क्या क्या चीजें क्वालिटी होनी चाहिए किस तरह का चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए ताकि मैं उस चीज को अच्छी तरह से इजिली क्रिप कर सकू जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एक तो आपका सिटिंग पावर होना चाहिए एटलीस्ट आपको आठ से नौ घंटे कम्प्यूटर पर देना जरूरी होता है अच्छा ये जॉब शॉर्ट टर्म होता है बट शॉर्ट वर्क नहीं होता है कि आप दो या तीन घंटे बैठ के उस पर काम कर सकते हैं आपके लॉजिक्स उसमें लॉजिक्स क्रिएट करना लॉजिक्स को लगाने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है अगर आपको एक छोटा सा टास्क भी दिया जाता है अगर आपका माइंड बिल्कुल शार्प नहीं है तो आप उसको दो या तीन घंटे में नहीं कर सकते अगर आपका माइंड अच्छा चलता है लॉजिक्स क्लियर है तो दो घंटे का काम आप सिर्फ दो मिनट में कर सकते हैं अदरवाइज आप दो घंटे का काम दो दिन में भी नहीं कर सकते इसके लिए आपका सेटिंग पावर अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल शार्प माइंड जरूरी होता है इसके लिए तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दिया और इसके साथ मैं एक संदेश आपसे सुनना चाहूँगा जाते जाते कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़े या जीवन जिए इसके लिए एक संदेश आपका आई टी फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट अगर आपका है तो उसको पूरे तरीके से आप कर सकते हैं सबसे आज की डेट में सबसे अच्छी फील्ड आई है अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें आप कोई लिमिट नहीं है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं उन्नति कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा पूरा अगर इंटरेस्ट है आईटी टी फील्ड में तो ज़रूर इसको करें बहुत अच्छा स्कोप है इसमें बहुत बहुत धन्यवाद जुगल शर्मा जी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और इंटरनेट से होने वाले जो धोखाधड़ी है उसके बारे में हमने सुना और किस तरह से आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या क्या है वो सारी बातें हमने अभी आपसे सुना और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में मिला इंटरनेट के बारे में मिला और ये जानकारी आप अपने जहन में रखिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके और धोखा से बच सके तो चलिए आज के इस शो के लिए मैं जुगल शर्मा को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी सुनने वालों का भी ताया दिल से धन्यवाद करता हूं और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आज का यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? इसके लिए आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना मैसेज जरूर दें ताकि हम आगे चल के इस तरह के और कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने रख सके तो आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान नाइनटी पॉइंट रहो मुस्कराते रहो माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले गले से लगा ले